की एक, एक और पेश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रस्तुत है निसर्ग भट्ट की कविता अकेले की अंगड़ाइया पता नहीं कभी कभी क्यों खुद को इतना अकेला पाता हूँ हजारों की भीड़ में भी पंचियों के सुरों को सुन पाता हूँ कभी समंदर से भी गहरी लगती है तो कभी हिमालय से भी उत्तंग, कभी उन लहरों की मस्तियों को समझकर तो देखो एक बार एक बार अकेले पल की अंगड़ाई लेकर तो देखो कभी खंजरों से भी नुकीली लगती है तो कभी पंखुड़ियों से भी, भी कोमल कभी तो उस चुभन को महसूस करके देखो एक बार एक, बार एक बार अकेले पन की अंगड़ाई लेकर तो देखो कभी झोपड़ियों से भी ज्यादा अमीर लगती है तो कभी महलों से भी ज्यादा गरीब कभी उस दोगली अमीरी का चश्मा उतार कर तो देखो एक बार, एक बार एक बार अकेले पल पन की अंगड़ाई लेकर तो देखो कभी अमावस्या से भी ज्यादा अंधकार में तो, तो, तो कभी पूर्णिमा से भी ज्यादा तेजो में कभी सितारों के उस पार देखने की कोशिश तो करो एक बार एक बार अकेले पल की अंगड़ाई लेकर तो देखो कभी, कभी गाँव से भी ज्यादा बेबस लगती है तो, तो कभी, कभी शहरों से भी ज्यादा विचलित, कभी, कभी उस मिट्टी की खुशबू में, में खोकर, खोकर तो देखो एक बार एक बार अकेले पन की अंगड़ाई लेकर तो देखो कभी माँ की गोद सी मीठी लगती है तो कभी मतलबी रिश्तों से भी कड़वी कभी किसी बूढ़े हाथों का सहारा बनकर तो देखो एक बार एक बार अकेलेपन की अंगड़ाई लेकर तो देखो कभी गुड़िया सी मासूम लगती है, तो कभी लोमड़ी से भी चालाक, कभी उन दोस्तों की नादानियों पर हसकर तो देखो एक बार एक बार, बार अकेलेपन की अंगड़ाई लेकर तो देखो पता नहीं पता नहीं कभी कभी क्यों खुद को इतना अकेला पाता हूँ हजारों की भीड़ में भी अपनी सांसों को गिन पाता हूं अभी आप सुन रहे थे निसर्ग भट की कविता अकेले पन की अंगड़ाइया वाचक स्वर भारती परिमल